संवेद्ना संवेद्ना के पंक, की, पंक, ब्लौक ब्लौक की, की एक, एक और पेश्कर, पेश्कर, दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है उपासना बिहार की बाल कहानी समानता रोशनी अपने परिवार के साथ मानपुर गांव में रहती थी उसका एक बड़ा भाई सोनू था रोशनी के पिता पुराने ख्यालों के थे वे लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे इन्हीं सोच के कारण वो रोशनी को स्कूल नहीं भेजना चाहते थे लेकिन रोशनी की मां ने कहा लड़की को कम से कम इतना तो पढ़ा देते हैं कि वह अपना नाम लिखना जान जाए और इस तरह रोशनी को बड़े बेमन से उसके पिता ने स्कूल में दाखिला दिलवाया दोनों भाई बहन पढ़ाई में अच्छे थे धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होने लगे जब रोशनी ने पांचवी कक्षा पास कर ली तो उसके पिता ने उसकी पढ़ाई बंद करवा दी और कहा कि अब से वह घर के कामों को सीखेगी रोशनी बहुत रोई अपने पिता से बहुत मिन्नति की पिताजी मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ मैं स्कूल जाने से पहले और स्कूल से आने के बाद घर के काम में माँ का हाथ बटा दिया पर रोशनी के पिता नहीं माने और उन्होंने रोशनी का स्कूल जाना बंद करवा दिया रोशनी सुबह उठते ही घर के कामों में जुट जाती वो रोज अपने सोनू भैया का स्कूल बैग ठीक करती उसे यूनिफॉर्म देती नाश्ता कराती और उसे स्कूल जाते देखती भाई के स्कूल जाने के बाद वह अकेले में रोती और सोचती काश काश मैं भी फिर से स्कूल जा पाती। रोशनी का स्कूल तो छूट गया लेकिन उसमें पढ़ने की ललक और लगन बिल्कुल कम नहीं हुई उसने एक उपाय निकाला वह घर का काम करने के बाद दोपहर में अपने भाई की किताबें उठाकर चुपके चुपके पढ़ने लगी। रात में भी सबके सो जाने के बाद वह चुपके से किताबें पढ़ा करती सोनू की परीक्षाएं हो चुकी थी आज रिजल्ट का दिन था सोनू सुबह से ही बहुत चिंतित था भैया इसमें, इसमें डरने की क्या, क्या बात है देखना देखना, देखना, देखना तुम तो तो बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओगे रोशनी ने कहा सोनू रिजल्ट लेने स्कूल गया, गया। सेकंड डिविजन से पास, पास हुआ था सभी बहुत खुश थे रोशनी के पिता मोहल्ले में मिठाई बांटने निकल पड़े वहीं माँ खीर बनाने किचन चली गई रोशनी गुमसुम सी एक कोने में बैठकर मन ही मन पिछले साल के इसी समय को याद करने लगी जब वह स्कूल से अपना रिजल्ट लेकर आई थी और उसने कहा था पिताजी देखो मैं कक्षा में प्रथम आई हूँ तब उसके पिता ने कोई खुशी और उत्साह नहीं दिखाया था और उसके कुछ दिन बाद ही उन्होंने हिटलरी ऐलान कर दिया था की अब रोशनी आगे पढ़ाई नहीं करेगी कुछ साल यूं ही गुजर गए इस साल गर्मी बहुत पड़ रही थी सोनू भैया के स्कूल की छुट्टी थी इस कारण वह मामा के गांव घूमने गया था एक रात जब रोशनी के पिता सो रहे थे तो उनके पेट में बहुत तेज दर्द हुआ रोशनी की मां घबरा गई। पिताजी को तत्काल अस्पताल ले जाना था रोशनी बिना घबराए तुरंत ऑटो ले आई आई माँ और रोशनी उन्हें अस्पताल ले आई आई अस्पताल में डॉक्टर ने पिता की हालत देखी और रोशनी की माँ से कहा बहन जी इनका अपेंडिक्स फट गया है और तत्काल ऑपरेशन करना पड़ेगा कुछ पेपर हैं जिस पर ऑपरेशन से पहले आपको हस्ताक्षर करने पड़ेंगे रोशनी ने कहा डॉक्टर सर मेरी माँ को हस्ताक्षर करना नहीं आता है वो अंगूठा लगा देती माँ ने कहा डॉक्टर साहब हम दोनों को ही पढ़ना नहीं आता है आप ही पढ़कर बता दें कि इसमें क्या लिखा है और कहाँ अंगूठा लगाना है लेकिन तब तक रोशनी ने वो पेपर अपनी माँ के हाथ से ले लिए और उसे पढ़ कर मां को अच्छे ऐसी समझाया रोशनी के पिता का ऑपरेशन सफल रहा दूसरे दिन जब उन्हें होश आया तब डॉक्टर ने उनसे कहा आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको रोशनी जैसी बेटी मिली आज अगर आपकी जान बची है तो उसकी वजह आपकी बेटी रोशनी है यह बहुत बहादुर और बुद्धिमान लड़की है रात दिन एक कर दिया इसने आपकी तीमारदारी करने में डॉक्टर रोशनी को पिताजी को देने वाली दवाइयों के नाम और समय समझ समझाने लगे तभी उसके पिता ने कहा डॉक्टर साहब इसे ये सब मत समझाइए यह तो ठीक से पढ़ना लिखना भी नहीं जानती है इसकी समझ में कुछ नहीं आएगा और ये मुझे गलत दवाइया दे देगी। दे आपको किसने कहा कि इसे पढ़ना नहीं आता है या तो बहुत अच्छे ऐसी सब कुछ पढ़ लेती है इसीलिए तो आपके ऑपरेशन से संबंधित सारे पेपर्स पढ़कर अपनी माँ को समझाए हैं आपकी सारी दवाई यही खरीद कर लाई है और आप कहते हैं कि इसे पढ़ना नहीं आता है रोशनी के पिता डॉक्टर की बात सुनकर हैरान रह गए और मन ही मन शर्मिंदगी महसूस करने लगे, लगे। उन्हें बहुत दुख हुआ कि उन्होंने हमेशा सोनू और रोशनी में फर्क किया रोशनी पढ़ने में तेज थी, फिर भी उसे पढ़ने जाने नहीं दिया यह सब सोचकर उनकी आंखें नम हो गयी उन्होंने रोशनी से कहा मुझे माफ कर दो बेटी मैं सोचता था लड़कियां ज्यादा बढ़कर क्या करेंगी उन्हें तो शादी कर बच्चे संभालने हैं और चूल्हा चौका ही करना है परंतु आज तुमने मेरी आंखें खोल दी मैं गांव में जाकर सभी लोगों को इस बात के लिए जागरूक करूंगा कि वे भी अपने लड़के और लड़कियों में किसी तरह का कोई भेदभाव न करें और अपनी लड़कियों को खूब पढ़ाएं। मैं ठीक होते ही सबसे पहले तुम्हें स्कूल में दाखिल करवाऊंगा। पिता की बात सुनकर रोशनी बहुत खुश हुई और अपने पिता के गले लग गयी अभी आप सुन रहे थे उपासना बिहार की बाल कहानी समानता वाचक स्वर भारती परिमल